पदार्थों की रचना और संकेतों की भाषा पांचवा भाग अणु और परमाणु हम पदार्थों के जिन कणों की बात कर रहे हैं वे बहुत बारीक कण हैं वास्तव में ये इतने छोटे कण हैं कि उस पदार्थ का इससे छोटा कण हो ही नहीं सकती उस पदार्थ के अणु या परमाणु को जो वजन है उस पदार्थ की उससे कम मात्रा प्राप्त नहीं हो सकती पदार्थों के कण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परमाणु और दूसरे अणु परमाणु सबसे बुनियादी कण हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से भी पाए जा सकते हैं और एक दूसरे से जुड़कर भी रह सकते हैं। जब परमाणु आपस में जुटते हैं, तो अणु बनता है जिन पदार्थों के कणों में एक ही तरह के परमाणु हो उन्हें तत्व कहते हैं। कई तत्व ऐसे हैं, जिनका सबसे छोटा कण परमाणु ही होता है यानी उनके प्रत्येक सबसे छोटे कण में एक परमाणु होता है लोहा तांबा जस्ता एल्यूमिनियम चांदी सोना आदि इस प्रकार के तत्व हैं, जिनमें प्रत्येक कण में, में एक ही परमाणु होता है यदि हम परमाणुओं को छोटे-छोटे गोलों से दर्शाएं तो लोहे को और एक रूप में देख सकते हैं। मगर यह जरूरी नहीं कि तत्व के एक कण में एक ही परमाणु हो कई तत्वों के कणों में एक ही तरह के दो या दो से अधिक परमाणु भी जुड़े हो सकते हैं। इन कणों को अणु कहते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन आदि ऐसे पदार्थ हैं, जिनके कण एक ही प्रकार के एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं अर्थात इनका सबसे छोटा कण अणु होता है ये भी तत्व है जैसे ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु होते है इसे छोटे छोटे गोलों के रूप में दिखाया जा सकता है अब बताओ कि क्या तत्वों के भी अणु हो सकते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में जुट अणु बनाए तो यौगिक बनता है जैसे यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु जुट यह एक अणु बनाए तो पानी बनता है जो एक यौगिक है तत्व के अणु और योगिक के अणु में क्या अंतर होता है क्या यौगिक का परमाणु हो सकता है इस पर तुम बता सकते हो कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने कितने परमाणु हैं? वास्तव में हम जितने पदार्थों का उपयोग करते हैं, उनमें से कई तो योग की ही होते हैं, जैसे पानी शक्कर कास्टिक सोडा खाने का सोडा चूना प्लास्टिक नमक वगैरह पानी का एक अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के जुड़ने से बनता है पानी के सारे अणु एक समान होते हैं। पानी के सारे अणुओं का वजन एक बराबर होता है तब क्या ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन के कितने भी परमाणु ऑक्सीजन के कितने भी परमाणुओं से मिलकर पानी का पानी का का अणु अणु बना ले? प्रत्येक एक जैसा हो। इसके लिए जरूरी है कि पानी के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या निश्चित हो यदि यह संख्या निश्चित ना हुई तो फिर पानी के सारे खंड एक जैसे कैसे होंगे पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु ही होता है ध्यान रखने की बात यह है कि दुनिया में बहुत ही कम प्रकार के परमाणु हैं। ये परमाणु अलग अलग तरह के आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। इस तरह असंख्य किस्म के अणु बनते हैं, पदार्थों के रासायनिक गुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनके कणों में कौन कौन से परमाणु हैं, कितने कितने संख्या में हैं और वे किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह जानकारी हमें संकेतों और सूत्रों से मिलती है आगे हम संकेतों और सूत्रों की बात करेंगे